संक्षिप्त महाभारत वन पर्व सावित्री चरित्र सावित्री का जन्म और विवाह युधिष्ठिर ने पूछा मुनिवर इस द्रौपदी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा न तो अपने लिए होता है न इन भाइयों के लिए और न राज्य छिन जाने के लिए ही यह जैसी पतिव्रता है वैसी क्या कोई दूसरी भाग्यवती नारी भी अपने पहले कभी देखी है या सुनी है मार्कंडे जी ने कहा राजन राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार यह कुल कामिणियों का परम सौभाग्य रूप बातिव्रत्य का सुयत प्राप्त किया था वह मैं कहता हूँ सुनो मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा था वह अत्यंत उदार हृदय सत्यनिष्ठ जितेंद्रिय दानी चतुर पूर्वासी और देशवासियों का प्रिय समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला और क्षमाशील था उस नियमनिष्ठ राजा की धर्मशील ज्येष्ठा पत्नी को गर्भ रहा और समय उसके एक कमल नैनी कन्या उत्पन्न हुई राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जातक कर्मादि सब संस्कार किए वह कन्या सावित्री के मंत्र द्वारा हवन करने पर सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर दी थी इसलिए ब्राह्मणों ने और राजा ने उसका नाम सावित्री रखा मूर्तिमती लक्ष्मी के समान वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी था समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया कन्या को युवती देखकर महाराज अशुपति बड़े चिंतित हुए उन्होंने सावित्री से कहा बेटी अब तू विवाह के योग्य हो गई है इसलिए स्वयं ही अपने योग्य कोई वर्ग खोज ले धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है ऋतु में जो स्त्री समागम नहीं करता वह पति निंदा का पात्र है और पति के मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता वह पुत्र निंदनीय है अतः तो शीघ्र ही वर की खोज कर ले और ऐसा कर जिससे मैं देवताओं के दृष्टि में अपराधी न बनूँ पुत्री ने ऐसा कहकर पुत्री से ऐसा कहकर उन्होंने अपने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाए तपस्मी सावित्री ने कुछ सकुचाते हुए पिता की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों में नमस्कार कर सुवर्ण के रथ में चढ़कर बूढ़े मंत्रियों के साथ वर की खोज करने के लिए चल दी वह राजो के रमणीय तपोवनों में गई और उन मान्य वृद्ध पुरुषों के चरणों की वंदना कर फिर क्रमशः अन्य सब वनों में भी विचरती रही इस तरह वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करती विभिन्न देशों में घूमती रही राजन एक दिन मध्र राज अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद से बातें कर रहे थे उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त तीर्थों में विचर कर अपने पिता के घर पहुंची। वहां पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर उसने दोनों ही के चरणों में प्रणाम किया उसे देखकर कर नारद जी ने पूछा राजन आपकी यह पुत्री कहाँ गई थी और अब कहाँ से आ रही है यह युति हो गई है फिर भी आप किसी तरह के साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते अश्वपति ने कहा इसे मैंने इसी काम के लिए भेजा था और यह आज ही लौटी है आप इसी से पूछे इसने किस वर को चुना है तब पिता के यह कहने पर कि तू अपना सब वित्तान सुना दे सावित्री ने उनकी बात मान कहा साल में द्युम्न दुमत्सेन नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा राजा थे पीछे वे अंधे हो गए थे इस प्रकार आँखें चली जाने से और पुत्र की बाल्यावस्था होने से अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने उनका राज्य हर लिया तब अपने बालक पुत्र और भारिया के सहित वे वन में चले आए और बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे उनके कुमार सत्यवान जो अवन में रहते हुए बड़े हो गए हैं मेरे अनुरूप हैं और मैंने मन से उन्हीं को अपने पति रूप से वर्ण किया है यह सुनकर नारद जी ने कहा राजन बड़े खेत की बात है हाय सावित्री से तो बड़ी भूल हो गई जो इसने बिना जाने ही गुणवान समझकर सत्यवान को वर लिया इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य ही करती है इसी से ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है राजा ने पूछा अच्छा इस समय अपने पिता का लाड़ला राजकुमार सत्यवान तेजस्वी बुद्धिमान क्षमावान और सूर्यीर तो है ना। नारद जी बोले वह जुम्मत सेन का वीर पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी बृहस्पति के समान बुद्धिमान इंद्र के समान वीर पृथ्वी के समान क्षमाशील रंतिदेव के समान दाता उसी नर पुत्र शिवी के समान ब्रह्मण्य और सत्यवादी जजाति के समान उदार चंद्रमा के समान प्रियदर्शन और अश्विनी कुमार के समान अद्वितीय रूपवान है वह जितेंद्री है मृदुल स्वभाव है सूरवीर है सत्यवादी है मिलनसार है ईर्षाहीन है लज्जाशील है और तेजस्वी है तब और शील में बढ़े हुए ब्राह्मण लोग संक्षेप में उनके विषय में ऐसा कहते हैं कि उसमें सरलता का निरंतर निवास रहता है और उसमें उसकी अविचल स्थिति भी है अष्टपति ने कहा भगवान आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न बता रहे हैं अब यदि उसमें कोई दोष हो तो वे भी मुझे बताइए नारद जी ने कहा उसमें केवल एक ही दोष है किंतु उससे उसके सारे गुण दबे हुए हैं तथा तो किसी प्रयत्न द्वारा भी उसे निवृत्त नहीं किया जा सकता उसके सिवा उसमें और कोई दोष नहीं है वह दोष यह है कि आज से एक वर्ष बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग कर देगा तब राजा ने सावित्री से कहा सावित्री यहाँ आ देख तो फिर जा और किसी दूसरे भर की खोज कर देवर्सिंह नारद जी मुझसे कहते हैं कि सत्यवान तो अल्पायु है वह एक वर्ष पीछे ही देह त्याग कर देगा सावित्री ने कहा पिताजी काष्ठ पाषाण आदि का टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है कन्यादान एक बार ही किया जाता है और मैंने दिया ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है ये तीन बातें एक एक बार ही हुआ करती है अब तो जिसे मैंने एक बार वर्णन कर लिया वह दीर्घायु हो अथवा अल्पायु तथा गुणवान हो अथवा गुणहीन वही मेरा पति होगा किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं भर सकती पहले मन में निश्चय करके फिर वाणी से कहा जाता है और उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है अतः मेरे लिए तो मन ही परम प्रमाण है महारद जी बोले राजन तुम्हारी पुत्री सावित्री की बुद्धि निश्चयात्मिका है इसलिए इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता सत्यमान में जो जो गुण है वे किसी दूसरे पुरुष में है भी नहीं अतः मुझे भी यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान कर दें राजा ने कहा आपने जो बात कही है वह बहुत ठीक है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती अतः मैं ऐसा ही करूँगा मेरे तो आप ही गुरु हैं फिर कन्यादान के विषय में नारद जी की आज्ञा को ही सिरोधार्य समझ राजा अश्वपति ने सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित कराई और वृद्ध ब्राह्मण तथा पुरोहित के सहित सभी ऋतुजों को बुलाकर शुभ दिन में कन्या के सहित प्रस्थान किया जब एक पवित्र वन में राजा दिम के आश्रम पर पहुँचे तो ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राजस्वों के पास गए वहाँ उन्होंने नेत्रहीन राजा दिमत्सैन को ल वृक्ष के नीचे एक कुश के आसन पर बैठे देखा राजा अश्वपति ने राजर्षि दिमससेन की यथा योग्य पूजा की और विनिश शब्दों में उन्हें अपना परिचय दिया धर्मज्ञ राजर्षि ने अर्घ और आसन देकर राजा का सत्कार किया और पूछा कहिए किस निमित्त से प्रधानमंत्री की कृपा की तब अश्वपति ने कहा राजर्षि मेरी यह सावित्री नाम की एक रूपवती कन्या है इसे अपने धर्म के अनुसार आप अपनी पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए दुमत ने कहा हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं और जहां वन में रहकर संयम पूर्वक तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते हैं आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है वह यहां आश्रम में वनवास के दुख को सहन करती हुई कैसे रहेगी अष्टपति ने कहा राजन सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं मेरे जैसे आदमी से आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ दिवस बोले राजन मैं तो पहले ही आपके साथ संबंध करना चाहता था किंतु राजच्युत होने के कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था अब यदि मेरी पहले की अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही हो आप तो मेरे अभीष्ट अतिथि हैं तदनंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया और यथा योग्य रीति से वर कन्या को आभूषण आदि भी दिए इसके पश्चात राजा अश्वपति बड़े आनंद से अपने भवन को लौट आए उस सर्वगुण संपन्ना भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और बलकल वस्त्र तथा गेरवे कपड़े पहन लिए उसकी सेवा पूर्ण विनय संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत संतोष हुआ उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकार के वस्त्र द्वारा सास को और देवता के समान सत्कार करते हुए अपनी वाणी संयम करके सत्र जी को संतुष्ट किया इसी प्रकार मधुभाषण कार्यकुशलता शांति और एकांत में सेवा करके पतिदेव को प्रसन्न किया इस प्रकार उस आश्रम में रह रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय बीता